भागवत महापुराण एकदश स्कंध उतवोक दृग्विद प्रभो भक्ति तयोपयुज्य के दशे सदिरादिता उद्धव जी ने पूछा भगवान बड़े बड़े संत आपकी कीति का गान करते हैं आप कृपया बतलाइए कि आपके विचार से संत पुरुष का क्या लक्षण है आपके प्रति कैसी भक्ति करनी चाहिए जिसका संत लोग आदर करते हैं एक तन्मय पुरुषाध्यक्ष लोकाध्यक्ष जगत प्रभो प्रणताया अनुरक्ताय प्रपन्नायथ्यता भगवान आप ही ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता सत्यादि लोक और चराचर जगत के स्वामी हैं मैं आपका अभिनीत प्रेमी और शरणागत भक्त हूँ आप मुझे भक्ति और भक्त का रहस्य बतलाइए तम ब्रह्म परम हम व्योम पुरुष प्रकृते पर अवतीर्ण से भगवं से क्षो पात पृथकू भगवान मैं जानता हूँ कि आप प्रकृति से परे पुरुषोत्तम एवं चिदा का स्वरूप ब्रह्म हैं आपसे भिन्न कुछ भी नहीं है फिर भी आपने लीला के लिए स्वेच्छा से ही यह अलग शरीर धारण करके अवतार लिया है इसलिए वास्तव में आप ही भक्ति और भक्त का रहस्य बतला सकते हैं श्री भगवान भाच कृपालूर कृतद्रोह स्तक्षु सर्वदेही नाम सत्यसारोह नवद्यात्मा समोपकार क भगवान श्री कृष्ण ने कहा प्यारे उद्धव मेरा भक्त कृपा की मूर्ति होता है वह किसी भी प्राणी से वैरभाव नहीं रखता और घोर से घोर दुख भी प्रसन्नता पूर्वक सहता है उसके जीवन का सार है सत्य और उसके मन में किसी प्रकार की पाप वासना कभी नहीं आती वह समदर्शी और सबका भला करने वाला होता है कामि रहर्दांत मृदो शुचन अनहो मित भुक्सात स्थिर मच्छरण मुदिहि उसकी बुद्धि कामनाओं से कलुषित नहीं होती वह संयमी मधुर स्वभाव और पवित्र होता है संग्रह परिग्रह से सर्वथा दूर रहता है किसी भी वस्तु के लिए वह कोई चेष्टा नहीं करता परमित भोजन करता है और शांत रहता है उसकी बुद्धि स्थिर होती है उसे केवल मेरा ही भरोसा होता है और वह आत्म तत्व के चिंतन में सदा संलग्न रहता है अप्रमत्तो गांड गुण हमारी मानध कल्पो महत्र कारण कवि का वह प्रमाद रहित गंभीर स्वभाव और धैर्यवान होता है भूख प्यास शोक मोह और जन्म मृत्यु ये छहों उसके वश में रहते हैं वह स्वयं तो कभी किसी से किसी प्रकार का सम्मान नहीं चाहता परंतु दूसरों का सम्मान करता रहता है मेरे संबंध की बातें दूसरों को समझाने में बड़ा निपुण होता है और सभी के साथ मित्रता का व्यवहार करता है उसके हृदय में करुणा भरी होती है मेरे तत्व का उसे यथार्थ ज्ञान होता है आज्ञा गुणान दिष्टान धर्मान तम प्रिय उद्धव मैंने वेदों और शास्त्रों के रूप में मनुष्यों के धर्म का उपदेश किया है उनके पालन से अंतकरण शुद्धि आदि गुण और उल्लंघन से नरकादि दुख प्राप्त होते हैं परंतु मेरा जो भक्त उन्हें भी अपने ध्यान आदि में विक्षेप समझकर त्याग देता है और केवल मेरे ही भजन में लगा रहता है वह परम संत है ज्ञावा ज्ञावा थे वह माम भजन भजन्त्यनन्यभावेन त्यन्य भावना ते मे भक्त मैं कौन हूँ कितना बड़ा हूँ कैसा हूँ इन बातों को जाने चाहे न जाने किंतु जो अन्य भाव से मेरा भजन करते हैं वे मेरे विचार से मेरे परम भक्त हैं मल्लिंग भक्त जनदर्शन दर्शन स्पर्शनार्थनम परिचर्या सती प्रभु गुणकर्मा कीतनम प्यारे उद्धव मेरी मूर्ति और मेरे भक्तजनों का दर्शन स्पर्श पूजा सेवा शुश्रूषा स्तुति और प्रणाम करे तथा मेरे गुण और कर्मों का कीर्तन करे मत्कथा श्रवण हो श्रद्धा बधन उद्यान मुद्दव सर्वलाभोपहरणम दासनात्म निवेदनम उद्धव मेरी कथा सुनने में श्रद्धा रखे और निरंतर मेरा ध्यान करता रहे जो कुछ मिले वह मुझे समर्पित कर दे और दास स्वभाव से मुझे आत्मनिवेदन करे मत जन्म कर्म कथनमानुमोदनम गीत तांडवे भी गृहोत्सव मेरे दिव्य जन्म और कर्मों की चर्चा करे जन्माष्टमी रामनवमी आदि पर्वों पर आनंद मनावे और संगीत नृत्य बाजे और समाजों द्वारा मेरे मंदिरों में उत्सव करे करावे यात्रा बलिविधानम छो वैद की तांत्र की दीक्षा मदीय व्रत धारणम वार्षिकी त्योहारों के दिन मेरे स्थानों की यात्रा करे जुलूस निकाले तथा विविध उपहारों से मेरी पूजा करे वैदिक अथवा तांत्रिक पद्धति से दीक्षा ग्रहण करे मेरे व्रतों का पालन करे मामाचार मामाचा स्थापन श्रद्धा सुत संहत्य चोद्यम उद्यानोपवना क्रीडपुर मंदिर करमणी मंदिरों में मेरी मूर्तियों की स्थापना में श्रद्धा रखे यदि यह काम अकेला न कर सके तो औरों के साथ मिलकर उद्योग करे मेरे लिए पुष्प वाटिका बगीचे क्रीड़ा के स्थान नगर और मंदिर बनवावे सम्माभ्या से कमंडल वर्तन गृहश्रोषण मयम दावस महाय सेवक की भाति श्रद्धा भक्ति के साथ निष्कपट भाव से मेरे मंदिरों की सेवा शुश्रूषा करे झाड़े बुहारे लीपे पोते छिड़काव करे और तरह तरह के चौक पूरे परिकेतनम् अभिमान न करे दम्भ न करे साथ ही अपने शुभ कर्मों का ढिंढोरा भी न पीटे प्रिय उद्धव मेरे चढ़ावे की अपने काम में लगाने की बात तो दूर रही मुझे समर्पित दीपक के प्रकाश से भी अपना काम न ले किसी दूसरे देवता की चढ़ाई हुई वस्तु मुझे न चढ़ावे यद यदिष्ठतम लोके यति प्रिय महात्मन तेदे मह्यम तथा अनंत्याय कल्पते संसार में जो वस्तु अपने को सबसे प्रिय सबसे अभीष्ट जान पड़े वह मुझे समर्पित कर दे ऐसा करने से वह वस्तु अनंत फल देने वाली हो जाती है सूर्योग्निर्ब्राह्मणो गावो वैष्णवखम मरुजल भूरात्मा सर्वभूता भद्रभू पूजापदानिब भद्र सूर्य अग्नि ब्राह्मण गौ वैष्णव आकाश वायु जल पृथ्वी आत्मा और समस्त प्राणी ये सब मेरी पूजा के स्थान हैं सूर्य हेतु विद्या हिषाग्नो यजेत महाम आतिथ्य न ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद के मंत्रों द्वारा सूर्य में, में मेरी पूजा करनी चाहिए हवन के द्वारा अग्नि में आतिथ्य द्वारा श्रेष्ठ ब्राह्मण में और हरिहरी घास आदि के द्वारा गौ में, में मेरी पूजा करें वैष्णवे बंधु तत्कृत्याखे ध्यान निष्ठया वायो मुख्य अध्यातो तो ये दब्यय तो य पुरस्कृत भाई बंधु के समान सत्कार के द्वारा वैष्णों में निरंतर ध्यान में लगे रहने से हृदयाकाश में मुख्य प्राण समझने से वायु में और जल पुष्प आदि सामग्रियों द्वारा जल में मेरी आराधना की जाती है संडिले मंत्र हृदय भोग नमात्मले क्षेत्रज सर्वभूते सुने तमाम गुप्त मंत्रों द्वारा न्यास करके मिट्टी की वेदी में उपयुक्त भोगों द्वारा आत्मा में और समदृष्टि द्वारा संपूर्ण प्राणियों में मेरी आराधना करनी चाहिए क्योंकि मैं सभी में क्षेत्रज्ञ आत्मा के रूप में स्थित हूँ कृष्ण स्वे स्वीति मद्रूपम शखचक्र युक्त चतुर्भुज नरचे समाहितः इन सभी स्थानों में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए चार भुजाओं वाले शांत मूर्ति श्री भगवान विराजमान है ऐसा ध्यान करते हुए एकाग्रता के साथ मेरी पूजा करनी चाहिए इष्टुन महा समाहितः लभते मई सदभक्ति स्मृति साधु से भजा इस प्रकार जो मनुष्य एकाग्रचित्त से यज्ञ जागादि इष्ट और कुआ बावली बनवाना आदि पुरथ कर्मों के द्वारा मेरी पूजा करता है उसे मेरी श्रेष्ठ भक्ति प्राप्त होती है तथा संत पुरुषों की सेवा करने से मेरे स्वरूप का ज्ञान भी हो जाता है प्राएण भक्तियोगे न सत्संग नौपायो विद्य सत्यंग सता प्यारे उद्धव मेरा ऐसा निश्चय है कि सत्संग और भक्ति योग इन दो साधनों का एक साथ ही अनुष्ठान कर, करते रहना चाहिए प्राय इन दोनों के अतिरिक्त संसार सागर से पार होने का और कोई उपाय नहीं है क्योंकि संत पुरुष मुझे अपना आश्रय मानते हैं और मैं सदा सर्वदा उनके पास बना रहता हूँ अथई तत्परम गुह्यम शृण्वतो यदुनंदन स्वगोप्यम अभिवश्या प्यारे उद्धव अब मैं तुम्हें एक अत्यंत गोपनीय परम रहस्य की बात बतलाऊँगा क्योंकि तुम मेरे प्रिय सेवक हितैषी सुहृद और प्रेमी सखा हो साथ ही सुनने के भी इच्छुक हो ये श्रीमद्भागवते महापुराणे पारम हंसा सहितायां एककंधे एकाशोध्याय